श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पैंसठ अठारह दिसंबर अठारह सौ तिरासी भक्तों के साथ श्री कृष्ण भक्ति श्री रामकृष्ण सदा ही समाधि मग्न रहते हैं केवल राखाल आदि भक्तों की शिक्षा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहते हैं जिससे उन्हें चैतन्य प्राप्त हो वे अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में बैठे हैं प्रातःकाल है का समय मंगलवार 18 दिसंबर अठारह ईसवी तिरासी ईस्वी स्वर्गीय देवेंद्र ठाकुर की भक्ति और वैराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं राखाल आदि बालक भक्तों से वे कह रहे हैं वे सज्जन व्यक्ति हैं परंतु जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश न कर बचपन से ही सुखदेव आदि की तरह दिन रात ईश्वर का चिंतन करते हैं कौमार अवस्था में वैराग्यवान है वे धन्य हैं गृहस्थ की कोई न कोई कामना वासना रहती ही है यद्यपि उसमें कभी कभी भक्ति अच्छी भक्ति दिखाई देती है मथुर बाबू न जाने किस एक मुकदमे में फंस गए थे मंदिर में माँ काली के पास आकर मुझसे कहते हैं बाबा माँ को यह अर्घ दीजिए मैं उदार मन से दिया परंतु कैसा विश्वास है कि मेरे देने से ही ठीक होगा रति की माँ की इधर कितनी भक्ति है अक्सर आकर कितनी सेवा टहल करती है रति की माँ वैष्णव है कुछ दिनों के बाद ज्यों ही देखा कि मैं माँ काली का प्रसाद खाता हूँ त्यों ही उसने आना बंद कर दिया कैसा एकांगी दृष्टिकोण है लोगों को पहले पहल देखने से पहचान नहीं जा पहचाना नहीं जाता श्री राम कृष्ण कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं जाड़े का समय बदन पर एक ऊनी चद्दर है एकाएक सूर्य देखते ही समाधि मग्न हो गए आँखें स्थिर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं क्या यही गायत्री मंत्र की सार सकता है तत्सवितुर्वरेण्यम भरगोदेवश्य धीम ही बहुत देर बाद समाधि भंग हुई राखाल हाजरा मास्टर आदि पास बैठे हैं श्री रामकृष्ण हाजरा के पति प्रति समाधि या भाव अवस्था की प्रेरणा प्रेम से ही होती है श्याम बाज़ार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था श्रीकृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधि मग्न हो गया ऐसा लगा कि मेरा लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर श्रीकृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है जोड़ा साकू हरिस में उसी प्रकार कीर्तन के समय समाधिस्थ होकर बाह्य शून्य हो गया था उस दिन देह त्याग की संभावना थी श्री कृष्ण स्नान करने गए स्नान के बाद उसी गोपी प्रेम की ही बात कर रहे हैं श्री राम कृष्ण मणि आदि के प्रति गोपियों के केवल उस आकर्षण को लेना लेना चाहिए इस प्रकार के गाने गाया करो भावार्थ सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर है मैं तो और चल नहीं सकती भावार्थ सखी जिस भर्ग घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊंगी